शो थोक ज्यो की त्यों धरी दिन ही चदरिया नंबर एट आप बहुत बार कहते हैं कि भौतिक संपन्नता आध्यात्मिक विकास का आधार है लेकिन अपरिग्रह पर हुए पिछले प्रवचन में आपने कहा कि कम चीजें हों तो व्यक्ति कम गुलाम होता है और चीज़ें अधिक हों तो व्यक्ति अधिक गुलाम हो जाता है कृपया संपन्नता व अपरिग्रह के इस मौलिक विरोधाभास को स्पष्ट करें और साथ ही समझाएं कि अधिक चीजें व्यक्ति को अधिक गुलाम कैसे बनाती हैं और पजेसर कैसे पजेस्ड हो जाता है आत्मिक जीवन का आधार है लेकिन आधार से ही कोई भवन निर्मित नहीं हो जाता आधार भी हो और भवन ना उठाया जाए ये हो सकता है भवन तो बिना आधार के कभी नहीं होता लेकिन आधार बिना भवन के हो सकते हैं कोई नींव को भरकर ही छोड़ दे तो भवन तो नहीं उठेगा आधार जरूर होंगे लेकिन भवन हो तो बिना आधार के नहीं होता है संपन्नता वितराता का आधार संपन्न हो कभी कोई नहीं जान पाता कि संपन्नता व्यर्थ है धन पाए बिना कभी कोई नहीं जान पाता कि धन से कुछ भी नहीं मिलता धन की जो सबसे बड़ी देन है वो धन नहीं है धन की सबसे बड़ी देन धन के भ्रम का टूट जाना डिसमेंट धन न मिले तो धन की व्यर्थता का कभी भी पता नहीं चलता है विपन्न दीन दरिद्र धन से मुक्त होने में बड़ी कठिनाई पाएगा जो है ही नहीं उससे मुक्त हुआ भी कैसे जा सकता है मुक्त होने के लिए होना भी चाहिए और जो हमें मिल जाता है केवल हम उससे ही मुक्त हो सकते हैं इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि संपन्न समाज ही धार्मिक हो पाता है और ये भी संपन्नता ही व्यक्ति को धन के ऊपर अतिक्रमण में ले जाती लेकिन पिछली अपरिग्रह की चर्चा में जब मैंने ये कहा कि थोड़ी चीजें कम बांधती हैं ज्यादा चीजें ज्यादा बांध लेती हैं तो हो सकता है जैसा प्रश्न में पूछा गया अनेक मित्रों को लगा हो कि इन दोनों में कोई विरोधाभास विरोधाभास नहीं कम गुलामी से छूटना बहुत मुश्किल है ज्यादा गुलामी से ही छूटना संभव हो पाता है जंजीरें बहुत कम हो तो आदमी सह लेता है जंजीरें बहुत ज्यादा हो तो बगावत हो जाती है गरीब आदमी पे जंजीरें भी इतनी कम है कि उन्हें तोड़ने का ख्याल भी पता नहीं होता है अमीर आदमी की जंजीरें भी बढ़ जाती है तोड़ने का ख्याल भी हो। इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है वस्तुओं के बह जाने पर ही पता चलता है कि मैंने व्यर्थ का बोझ इकट्ठा कर लिया है। और ऐसा बोझ जो मैंने सोचा था मुझे मुक्ति देगा मुक्ति उससे नहीं मिली सिर्फ मैं दब गया हूं ऐसा बोझ जिससे मैंने सोचा था कि कोई उड़ान भर सकूंगा उड़ान नहीं हुई केवल मेरे पैर चलने में असमर्थ हो गए अधिक गुलामी स्वतंत्रता के निकट पहुंचा देती और जैसे सुबह होने के पहले अंधेरा बढ़ जाता है ऐसा ही स्वतंत्रता की संभावना के पहले दासता बढ़ जाती संपन्न व्यक्ति गहरी गुलामी में है इसलिए गुलामी का बोध भी होता है छोटी मोटी गुलामी के लिए हम एडजस्ट हो जाते हैं समायोजित हो जाते हैं छोटी मोटी गुलामी को हम पी जाते हैं और सह लेते हैं जितनी बड़ी गुलामी हो उतना ही सहना मुश्किल होता चला जाता और छोटी गुलामी को हम इस आशा में भी सह लेते हैं कि शायद कल गुलामी कम हो जाए तो गरीब के पास भी कुछ है लेकिन उसे छोड़ने का ख्याल पैदा नहीं होता क्योंकि उसकी जिंदगी में तो जो नहीं है उसके पाने की दौड़ जारी रहती अमीर आदमी के पास वो सब हो जाता है जिसे पाने की दौड़ थी और अब पाने को कुछ भी नहीं रह जाता और फिर भी वो पाता है कि पाया कुछ भी नहीं गया है पाने को कुछ शेष नहीं रहा और पाया कुछ भी नहीं गया है बाहर सब इकट्ठा हो गया और भीतर पूरी रिक्तता खड़ी है ये क्षण ही संपन्न आदमी के जीवन में आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ये उसकी पहली किरण लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सभी संपन्न आदमी इस क्रांति को उपलब्ध हो जाते हैं अधिक संपन्न आदमी सिर्फ आधार बनाकर ही रह जाते हैं जीवन में क्रांति का भवन कभी निर्मित नहीं हो पाता है। लेकिन उसके भी कारण हैं। और ऐसा भी नहीं है कि गरीब आदमी कभी आध्यात्मिक नहीं हो पाता है गरीब आदमी भी आध्यात्मिक हो जाता है लेकिन उसके भी कारण हैं पहली बात तो यह ठीक से स्मरण में ले लेनी चाहिए कि अनुभव के अतिरिक्त तो और कोई ज्ञान नहीं अनुभव ही ज्ञान है धन का अनुभव ही धन से मुक्ति लाता है और अगर एक व्यक्ति इस जीवन में गरीबी में भी आध्यात्मिक हो गया है तो उसके किसी ना किसी जन्म की यात्रा में धन के अनुभव का कारण मौजूद होगा ही अन्यथा अनुभव के बिना ज्ञान नहीं धन के अनुभव के बिना कोई धन से मुक्त नहीं हो सकता है जिसे हमने जाना नहीं वो व्यर्थ है इसे भी हम कैसे जान सकेंगे जिस दुख को हमने पाया नहीं वो छोड़ने योग्य है इस निष्कर्ष पर भी हम कैसे पहुंच सकेंगे जो अपरिचित है वो शत्रु है इसकी पहचान की भी तो कोई संभावना नहीं शत्रु को भी पहचानना हो तो परिचित हो जाना जरूरी है और गलत को भी जानना हो तो गलत से गुजरना पड़ता है और राह के गड्ढे उन्हीं को पता होते हैं जो राह के गड्ढों में गिरते हैं और भटकते हैं इसके अतिरिक्त जीवन में कोई उपाय भी नहीं हाँ यह हो सकता है कि जिसे हम जीवन कहते हैं वो बहुत छोटा है जीवन की यात्रा बहुत लंबी है और एक आदमी अपने पिछले जन्मों में धन के अनुभव से इतना सेचुरेट इतना पूरा हो चुका हो कि इस जन्म में तो गरीबी से भी अध्यात्म में छलांग संभव हो जाए अन्यथा और कोई कारण नहीं हो सकता और अगर इस जन्म में भी कोई आदमी धन को पूरी तरह पाकर फिर भी दीन और दरिद्र बना रहता है धन को पूरी तरह पाकर भी धन से मुक्त नहीं होता और मैं कहना चाहूंगा कि जो धन से मुक्त होता है उसी ने धन को पूरी तरह पाया इसका प्रमाण देता है धनी वही है जो धन को छोड़ पाता है अगर नहीं छोड़ पाता तो उसके भीतर दीन और दरिद्र बैठा हुआ है अगर इस जन्म में कोई पूरे धन को पाकर भी धर्म की प्यास को जगाने में असमर्थ है तो इसका एक ही अर्थ है कि उसके बहुत पिछले जन्म इतनी दीनता और दरिद्रता में कटे कि इतना धन भी उसके दीनता के अनुभव को नहीं काट पा रहा है उसके भीतर की दरिद्रता खड़ी ही रह गई वो अभी भी भीतर दरिद्र है धन का अनुभव नया है इस अनुभव का ज्ञान नहीं बन पाया बहुत बार अनुभव गुजरे तो ज्ञान बनता है ज्ञान बहुत से अनुभवों का सार संक्षिप्त है ज्ञान बहुत से अनुभव के फूलों का इत्र है इस आदमी के लिए धन का अनुभव पहला है अभी धन का अनुभव उसका ज्ञान नहीं बनता है। जैसे ही धन का अनुभव ज्ञान बनता है वैसे ही व्यक्ति धन से मुक्त होने लगता है मेरी बात दोनों एक ही अर्थ रखती उनमें कोई कोई विरोध नहीं ऐसे ही मैं निरंतर कहता हूं कि जिसने शास्त्र नहीं जाने वो कभी शास्त्र से मुक्त ना हो सकेगा जिसने शास्त्रों को जाना वो शास्त्रों से मुक्त हो जाता है ऐसे ही मैं कहता हूं जिसने क्रोध नहीं जाना वो क्रोध से मुक्त ना हो सकेगा लेकिन जिसने क्रोध की पूरी पीड़ा और अग्नि जानी वो क्रोध से मुक्त हो जाता है ऐसे ही मैं कहता हूं कि जिसने काम नहीं जाना वासना नहीं जानी वो कभी काम वासना से मुक्त ना हो सकेगा जो काम वासना को जानता है वो उसकी परिधि के बाहर हो जाता है अनुभव मुक्ति है क्योंकि अनुभव ज्ञान धन का अनुभव भी धन के बाहर ले जाता है इसी संदर्भ में विरोधाभास पर प्रश्न कर रहा हूं आप निरंतर कहते हैं और अभी आपने कहा है कि भोग की पूरी गहराइयों में उतरकर ही व्यक्ति कामना और वासनाओं का अतिक्रमण कर पाता है उनसे मुक्त हो जाता है लेकिन अपरिग्रह के पिछले प्रवचन में आपने कहा था कि वासनाएं कामनाएं वृत्ताकार हैं सर्कुलर हैं वे कहीं भी तृप्ति नहीं बनती कृपया इस विरोधाभास को स्पष्ट करें वासनाओं के अनुभव से ही व्यक्ति वासनाओं से मुक्त होता है क्योंकि अनुभव के अतिरिक्त कोई मार्ग ही मुक्ति का नहीं संसार ही द्वार है मोक्ष का और नर्क ही द्वार है स्वर्ग का और काराग्र ही द्वार है मुक्ति का जितनी पीड़ा अनुभव होती है संसार में वही पीड़ा संसार के पार ले जाने के लिए मार्ग बन जाती है ऐसा मैं निरंतर कहता हूं यह भी मैंने कहा कि वृत्तियां कभी तृप्त नहीं होती वे वर्तुलाकार हैं, सर्कुलर हैं। उनमें दौड़ते जाइए कहीं अंत नहीं आता जितना भी दौड़िए आगे रेखा सदा शेष रह जाती और भी दौड़िए रेखा शेष रह जाती जैसे कोई व्यक्ति गोल घेरे में दौड़ता हो तो गोल घेरा कहीं समाप्त नहीं होता वृत्तियां कहीं समाप्त नहीं होती कोई वृत्ति कभी पूरी तरह तृप्त नहीं होती लेकिन दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि वृत्ति के गहरे अनुभव से ही व्यक्ति मुक्त होता है ये दोनों बातें विरोधी दिखाई पड़ती हैं विरोधी नहीं व्यक्ति तृप्त नहीं होता गहरे अनुभव गहरे अनुभव से मुक्त होता है तृप्त हो जाए तब तो मुक्ति की कोई जरूरत ही नहीं त्रप्त नहीं होता यही तो मुक्ति में ले जाने का कारण बनता है हजार बार दौड़ चुका एक ही गोल घेरे में पाता है वही वही दौड़ता है दौड़ता है कोलू के बैल की तरह दौड़ता है और तृप्ति नहीं होती ये अनुभव ही वृत्ति का गहरा अनुभव है कि दौड़ता हूं बहुत खोजता हूं बहुत पा भी लेता हूं फिर भी खाली हाथ रह जाता हूं और एक बार नहीं अनेक बार इस अनुभव की गहराई में जो उतर जाता है ऐसा नहीं कि उसकी वृत्ति तृप्ति हो जाती है बल्कि ऐसा कि वो दौड़ना बंद करके खड़ा हो जा क्योंकि वो कहता है कि बहुत दौड़ चुका है इसी रात पर वही वही वर्तुलाकार दौड़ रहा हूं कहीं पहुंचता नहीं हूं कहीं कभी पहुंचा नहीं हो यह अनुभव की गहराई अगर उसे लगता है कि दो कदम और दौड़ लूं तो शायद पहुंच जाऊं तो समझिए कि अभी अनुभव इतना गहरा नहीं हुआ कि दौड़ने से मुक्ति हो जाए अगर वो कहे कि एक चक्कर और लगा लू शायद अब तक नहीं मिला अब मिल जाए तो समझना कि अभी भी अनुभव पूरा नहीं हुआ अनुभव के पूरे का अर्थ वृत्ति का त्रप्त हो जाना नहीं अनुभव के पूरे होने का अर्थ दौड़ का त्रप्त हो जाना है अब दौड़ नहीं रही जाना बहुत बार दौड़े बहुत बार पहुंचे कहीं भी नहीं अब वह आदमी खड़ा हो गया है अब आप उससे कितना ही कहें कि एक कदम पर सोने की खदान तो वो कहता है मैंने हजार कदम चलकर देख लिया सोने की खदान सिर्फ दिखाई पड़ती है है नहीं। आप कितना ही कहें कि जरा आगे बढ़ो और सब मिल जाएगा जो चाहा, तो वह आदमी कहता है जो जो मैंने चाह वो वो मैंने कभी नहीं पाया अब मैं इतना पा गया हूं कि चाहना पाने का मार्ग नहीं ये। अनुभव की गहराई वो ये कहता है कि मैंने दौड़ा और मंजिल नहीं मिली आप कहें कि जरा तेजी से दौड़ो तो मंजिल मिल सकती है वो आदमी कहता है मैंने बहुत तेजी से भी दौड़ के देखा मैंने हाफ के देख लिया मैं पसीने पसीने हो गया हूं जन्मों से दौड़ रहा हूं एक बात जान पाया हूं कि मंजिल दौड़ के नहीं मिलती अब मैं खड़े होकर मंजिल पाने की कोशिश और कर लेता हूं चाह से मुक्ति चाहे कि तृप्ति नहीं चाहे से मुक्ति चाहे का टोटल चाहे का संपूर्ण रूप से व्यर्थ हो जाना है संपूर्ण रूप से व्यर्थ हो जाना मैं कह रहा हूं अगर आंशिक रूप से चाह व्यर्थ हुई है तो नई चाह पकड़ लेगी संपूर्ण रूप से चाह व्यर्थ हो गई है तो फिर चाह नहीं पकड़ सकेगी ऐसी जो चित्त की दशा है जहां चाह ही व्यर्थ हो गई है ये फ्रस्ट्रेशन की दशा नहीं यह अतृप्ति की दशा नहीं क्योंकि जहां फ्रस्ट्रेशन है वहां अभी चाहे व्यर्थ है यह पता नहीं चला फ्रस्ट्रेशन का मतलब है विषाद का मतलब है एक चाह पूरी करनी चाहिए थी वो पूरी नहीं हुई लेकिन आशा मन में अभी है कि वो पूरी हो सकती थी सफल मैंने होना चाहा था असफल हुआ लेकिन आशा मन में है कि और कुछ उपाय किए जाते तो सफल हो सकता था वही आदमी विषाद को चित्त के दुख को फ्रस्ट्रेशन को उपलब्ध होता है जिसकी आशा नहीं मरती सिर्फ असफलता आती लेकिन जिसकी असफलता ही नहीं आशा भी मर जाती है वो अब विषाद को उपलब्ध नहीं होता वो अचाह को डिजायरलेसनेस को उपलब्ध हो जाता है वो खड़ा हो जाता वो कहता है दौड़ना व्यर्थ है दौड़ के बहुत खोजा अब खड़े होकर पाले और मजे की बात है कि जो दौड़कर कभी नहीं मिला वो खड़े होते ही मिल जाता है क्योंकि जिसे हम खोज रहे हैं वो हमारे भीतर क्योंकि जिसे हम खोज रहे हैं वो हमारे साथ क्योंकि जिसे हम खोज रहे हैं वो हमें सदा से ही मिला हुआ है इसलिए जितना दौड़ते हैं उतना ही है उससे चूक जाते हैं जो मिला हुआ है अपने घर में देखने के लिए बाहर दौड़ना बंद करना पड़ेगा अपने भीतर देखने के लिए बाहर की यात्रा छोड़नी पड़ेगी जो निकट है उसे देखने के लिए दूर से आंख लौटानी पड़ेगी जो हाथ में है उसे खोजने के लिए दूसरे की मुट्ठियों को खोलना बंद करना पड़ेगा अनुभव की गहराई वासना की तृप्ति का नाम नहीं अगर वासना ही तृप्त हो सकती सब तो महावीर ना समझ अगर वासना तृप्त हो सकती तो बुद्ध पागल अगर वासना तृप्त हो सकती तो जीसस के मनस चिकित्सा होनी चाहिए साइको एनालिसिस होनी चाहिए वासना तृप्त नहीं हो सकती है बुद्ध ने कहा है कामना दुष्पुर वो कभी पूरी नहीं हो सकती लेकिन ये अनुभव वासना के बाहर ले जाता और जो वासना से नहीं मिला था वो निर्वासना में मिल जाता है अनुभव की पूर्णता वृत्ति की वृत्ति की वासना की पूर्ण विफलता का नाम और तब अपरिग्रह का फूल खिलता है जिसकी वृत्तियां गिर गईं, जिसकी चाहें गिर गईं, उसके भीतर अपरिग्रह का फूल खिलता है तब वो दौड़ता नहीं ठहर जाता है खड़ा हो जाता है तब मंजिल दूर नहीं होती पैरों के नीचे हो जाती है तब पाने को कुछ बाहर नहीं होता पाने वाला ही अपने पाने की अंतिम अपनी दौड़ का अंतिम लक्ष्य बन जाता है पाने वाला ही खोजने वाला ही खोज हो जाता है द सीकर बिकम्स द सीकिंग द सीकर बिकम्स दॉ वो जो भीतर खोज रहा है वो पाता है कि मैं अपने को ही खोज रहा था लेकिन शायद दर्पणों में खोज रहा था बहुत दर्पणों में खोजा नहीं मिला अब वो दर्पणों को छोड़कर अपने को देखता है और पाता है कि दर्पण में मैं कभी मिल भी ना सकता था क्योंकि दर्पण में सिर्फ रिफ्लेक्शन था दर्पण में मैं ही प्रतिबिंबित हो रहा था दर्पण में कोई था नहीं सिर्फ भ्रम था एक वर्चुअल स्पेस का एक झूठे आकाश का भ्रम था दर्पण में जो दिखाई पड़ा था वो कहीं था नहीं दर्पण में कहीं भी ना था और अगर था तो दर्पण के बाहर था लेकिन दर्पण में कोई खोज नहीं निकल पड़ा है हम सब दर्पण में खोज रहे हैं जब तक हम वासना में खोज रहे हैं जिस दिन बहुत दर्पणों को तोड़कर और सिर को तोड़कर और दर्पणों से टकरा कर होकर एक दिन आदमी दर्पण की तरफ पीट फेर खड़ा हो जाता है और कहता है आप दर्पणों में खोज चुका आप अब दर्पणों में नहीं खोजूंगा उसी दिनों से पता चलता है कि जिसे वो खोज रहा था वो उसका ही प्रतिबिंब था वासनाओं के दर्पण में हमने अपने ही चेहरे पकड़े हुए वासनाओं के दर्पण में हम अपने को ही खोज रहे प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को खोज रहा।, रहा है लेकिन वहां खोज रहा है जहां प्रतिफलन है रिफ्लेक्शन वहां नहीं जहां सत्य है। सत्य यहां है खोज रहा है वहां सत्य अभी है खोज रहा है कभी सत्य प्रतिपल है खोज रहा है भविष्य में सत्य भीतर है खोज रहा है बाहर इस प्रतीति का हो जाना अनुभव की गहराई वासनाएं वृत्ताकार वे कभी पूरी नहीं होती लेकिन दौड़ने वाला दौड़ दौड़ के अनुभव को उपलब्ध हो जाता है और खड़ा हो जाता है व्रत को छोड़ देता है सर्कुलर वासनाओं से हट के खड़ा हो जाता है और जिस दिन कोई व्यक्ति अचाह में डिजायर लेस, लेस में खड़ा हो जाता है उस दिन उसको पाने को कुछ शेष नहीं रह जाता वो सभी कुछ पा लेता है पहले प्रश्न में एक चीज और समझनी है कि वस्तुएं पजेशंस अपने मालिक को पजेसर को कैसे सम्मोहित पजेस्ड कर लेती है इसके क्या कारण है मालिक बनने की आकांक्षा में ही गुलामी के बीच छिपे क्योंकि जिसके हम मालिक बनेंगे उसके हमें अनजाने गुलाम भी बन जाना पड़ता है गुलाम इसलिए बन जाना पड़ता है कि जिसके हम मालिक बनते हैं हमारी मालिकियत उस पर निर्भर होती है उसके बिना हमारी मालकियत नहीं हो सकती और जब मालकियत किसी पर निर्भर होती है तो हम अपनी मालकियत के मालिक कैसे हो सकते हैं मालिक तो वही हो गया जिस पर वो निर्भर होती है। अगर 10 गुलाम मेरे पास हैं तो मैं 10 गुलामों का मालिक हूं लेकिन मेरी मालिकियत 10 गुलामों के होने पे निर्भर है अगर ये 10 गुलाम खो जाएं तो मेरी मालकियत भी खो जाएगी इनके साथ ही खो जाएगी उस मालकियत की कुंजी मेरे पास नहीं है इन दस गुलामों के पास ये दस गुलाम बहुत गहरे में मेरे मालिक हो गए क्योंकि इनके बिना मैं मालिक ना हो सकूंगा और जिनके बिना हम मालिक ना हो सके उनके हम मालिक कैसे हो सकते हैं जिनके बिना हमारी मालिकियत गिर जाएगी जाने अनजाने उनके हम गुलाम हो गए हम उनसे बंध गए और मजे की बात यह है कि गुलाम तो मुक्त भी होना चाहेगा क्योंकि गुलामी में कोई रहना नहीं चाहता इसलिए अगर मालिक मर जाए तो गुलाम प्रसन्न होंगे लेकिन अगर गुलाम मर जाए तो मालिक रोएगा अब हमें सोचना चाहिए कि गुलाम इन दोनों में कौन था जो रोता है या जो हंसते मालिकियत की आकांक्षा गुलाम बना देती है सिर्फ वही आदमी इस दुनिया में मालिक है जो किसी का मालिक नहीं होना चाहता है सिर्फ वही आदमी मालिक हो सकता है जिसने किसी को गुलाम नहीं बनाया है क्योंकि उसकी मालिकियत को खत्म नहीं किया जा सकता उसकी मालकियत स्वतंत्र है और मालकियत अगर स्वतंत्र ना हो तो मालकियत कैसे हो सकती वस्तुएं भी हमारी छाती पर बैठ जाती है वस्तुएं भी हमारे ऊपर हो जाती द पजेसर बिकम्स द पजेस्ट वो जो वस्तुओं को संभाले हुए हैं वो धीरे धीरे भूल ही जाता है कि वस्तुओं उसकी सेवा के लिए थी और उसने कब वस्तुओं की सेवा करनी शुरू कर दी इसका उसे पता भी नहीं चलता नहीं चलेगा पता नहीं चलेगा इसलिए कि वस्तुएं इस आदमी के पास नहीं आई हैं यह आदमी वस्तुओं के पास गया है गुलाम ही जाते मालिक कभी नहीं जाते आप जिसके पास जाएंगे मालिकियत उसी को मिल जाएगी वस्तुएं आपके पास कभी नहीं आती आप वस्तुओं के पास जाते हैं आदमी वस्तुओं को खोजता है वस्तुएं आदमी को नहीं खोजती तो जिसे आप खोजते हैं जिसके लिए आप श्रम उठाते हैं जिसके लिए आप कष्ट झेलते हैं जिसे आप बामुश्किल से पा पाते हैं अगर उसे आप छाती पर रख कर संभाल लें और उसके नीचे दब जाएं तो बहुत आश्चर्य नहीं क्योंकि सदा डर है कि वो खो ना जाए मैंने सुना है कि रयाकान नाम के एक जैन फकीर के घर एक रात चोर घुस गए या उस चोर के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और उसने कहा माफ करो बड़ी गलत जगह आ गए लेकिन आठ दस मील की यात्रा करके आए हो और इस गरीब के झोपड़े में तो कुछ भी नहीं बस ये कंबल है एक ये तुम ले जाओ उसने चोर को वो कंबल दे दिया रया नंगा हो गया क्योंकि उसके पास सिर्फ कंबल ही था और ठंडी रास्ते उस चोर ने बहुत कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप ये कंबल दे रहे हैं तो रया ने कहा कि याद रखना आज तू एक मालिक के घर में घुस गया है अब तक तू गुलामों के घर में घुसा था। वे कोई भी तुझे एक चीज न दे सकते थे जिनको तू सोचता है जिनके पास बहुत है वे तुझे एक चीज ना दे सकते थे लेकिन अब तू याद रखना कि ऐसे मालिक भी हैं जिनके पास कुछ नहीं है असल में मालिक इसीलिए हैं कि उनके पास कुछ नहीं है यह कंबल तू ले जा वो चोर कंबल लेके चला गया जैसे आज चांद निकला है ऐसा ही उस रात भी चांद रया अपने दरवाजे पर बैठ गया सर्द रात चांद की किरणें ठंडी हवाएं वो कपने लगा अगर वो एक गुलाम आदमी रहा होता तो उसने कहा होता कि बहुत बुरा हुआ कि कंबल चोरी चला गया या कंबल मैंने दे दिया लेकिन वो एक मालिक था उसके मन में उस लगती हुई सर्दी को देखकर ये ख्याल नहीं आया कि कंबल चरा गया तो बहुत बुरा हुआ उसने गीत लिखा उस रात उसने लिखा कि काश ये चांद भी मैं चोर को भेंट कर सकता बेचारा चोर चोरी के चक्कर में चांद ऊपर है ऐसे देख भी नहीं पा रहा है उस रात उसने एक गीत लिखा काश आज में चांद भी चोर को भेंट कर सकता बेचारा चोर चोरी के चक्कर में चांद को देख ही नहीं पा रहा है यह एक मालिक की बात है आप कंबल को ओढ़े हुए दिखाई पड़ते हैं इस भूल में मत पड़ना अक्सर कंबल ही आपको ओढ़े रहता है अक्सर आप हीरे जवहरात गले में पहने हुए दिखाई पड़ते हैं इस भूल में मत रहना अक्सर हीरे जवहारात आपके गले को पहने रहते हैं आप बड़े मकानों में रहते हैं इस भूल में मत रहना कि आप बड़े मकानों में रहते हैं मकान आपस में चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं किस आदमी के भीतर रह रहा हूं मकान के भीतर आप रहते हो यह संभव नहीं है मकान इतना भीतर आपके रहता है कि आप मकान के भीतर कैसे रह सकते हैं बिकम्स वस्तुओं का मालिक है वस्तुओं का गुलाम हो लेकिन इसमें वस्तुओं का कोई कसूर है ऐसा मत है वस्तुओं का कोई हाथ ही नहीं है यह बिल्कुल एक तरफा लेन है ये आप ही हैं जो गुलाम बन जाते ये आपकी ही दृष्टि और सोचने का ढंग है जो गुलामी ले आता है वस्तुओं का इसमें कोई भी हाथ नहीं वस्तुएं किसी को क्या गुलाम बनाएंगे वस्तुओं को तो पता ही नहीं चलता कि किस आदमी को मालिक होने का भ्रम था और किस आदमी को गुलाम होने का भ्रम था हम ही आदमी ही अपनी दृष्टियों से घिरता और बंधता है हाथ में पड़ी हुई जंजीरों के बीच भी कोई आदमी मुक्त हो सकता है और सोने के आभूषणों में बैठा हुआ आदमी भी कारागृह में हो सकता है जिंदगी बड़ी अद्भुत है और आदमी से ज्यादा इर्च तिरछी चाल चलने वाला कोई भी प्राणी नहीं है वो अजीब काम करता रहता है वो गुलामियों के नाम बदल के मालकियत रख लेता है जंजीरों के नाम आभूषण रख लेता है और काराग्रह के भीतर भी हो तो दीवालों को इतना सजा लेता है कि मालूम पड़ता है अपने घर में बैठा है हम सब अपने अपने काराग्रह की दीवालों को सजाए हुए बैठे हमने उन्हें बड़े अच्छे नाम दिए अच्छे नामों में हम खो गए लेकिन सत्यों को नामों देकर बदला नहीं जा सकता सत्य सत्य है और धर्म की शुरुआत सत्यों को उनकी सच्चाई में जानने से शुरू होती धर्म का अपरिग्रह बुनियादी तत्व अपरिग्रह का अर्थ इस सत्य को जान लेना कि जब तक मेरे मन में वस्तुओं की चाह है तब तक मैं वस्तुओं का मालिक नहीं हो सकता हूं जब तक मैं वस्तुओं को चाहता हूं तब तक मैं वस्तुओं की गुलामी में रहूंगा ही मैं उसी दिन वस्तुओं का मालिक हो सकता हूं जिस दिन वस्तुओं की चाय मेरे भीतर से चली गई सुना है मैंने सुना होगा आपने भी एक सन्यासी एक राजमहल में एक रात आया उसके गुरु ने उसे भेजा है कि वो जाए और उस सम्राट के दरबार में जाके ज्ञान सीखाए गुरु परेशान हो गया नहीं सिखा सका तो उस सन्यासी ने कहा है कि आपके आश्रम में नहीं सीख सका तपश्चर्या की दुनिया में सम्राट के महल में कैसे सीख सकूंगा लेकिन उस गुरु ने कहा बात मत करो जाओ वही पूछना जब वो दरबार में पहुंचा है तो शराब के प्याले ढल रहे हैं और वैश्याए नाच रहे हैं उसने कहा मैं भी पागल कहां फंस गया हूँ उस गुरु ने भी खूब मजाक की दिखता है छुटकारा पाना चाहता है मुझसे लेकिन रात अब लौटना तो उचित भी नहीं और उस सम्राट ने बहुत आव भगत की और उसने कहा आज रात तो रुकी जाओ उसने कहा लेकिन अब रुकना बेकार है तो उसने कहा कल सुबह स्नान करके भोजन करके वापिस लौट जाना रात भर उस सन्यासी को नींद न आती सोचा कैसा पागलपन जहां शराब धलकाई जा रही हो जहां वैश्य नाचती हो और जहां धनी धन चारों तरफ बरसा हो वहां इस भोग विलास में कहा ज्ञान मिलेगा और ब्रह्म ज्ञान का मैं खोजी आज की रात मैंने व्यर्थ गंवाई सुबह उठा और सम्राट उसे कहा कि चलें हम महल के पीछे नदी में स्नान कर स्नान करने गए हैं वे स्नान कर रहे हैं और तभी जोर की आवाजें गूंजने लगी महल में आग लग गई नदी के तट से ही महल में उठी लपटें आकाश में दौड़ गई सम्राट ने सन्यासी को कहा देखते हैं सन्यासी भागा उसने कहा कि क्या खाक देखते हैं मेरे कपड़े घाट से रखें, कहीं आग न लग जाए लेकिन घाट पर पहुंचते पहुंचते उसे ख्याल आया सम्राट के महल में आग लगी है और वो अभी पानी में खड़ा है और मेरी लंगोटी घाट पर रखी है उसे बचाने के लिए मैं दौड़ पड़ा अभी वहां आग भी नहीं लगी है लग सकती महल की आग बढ़ जाए और घाट तक आ जाए वो वापस लौट के खड़े हुए हंसते सम्राट के चरणों में गिर पड़ा उसने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा आपके महल में आग लग गई है और आप यही खड़े हैं सम्राट ने कहा उस महल को अगर मैंने कभी अपना समझा होता तो खड़ा नहीं रह सकता है। महल महल है मैं मैं हूं मेरा महल कैसे हो सकता है मैं नहीं था तब भी महल था मैं नहीं रहूंगा तब भी महल होगा मेरा कैसे हो सकता है लंगोटी थी आपकी महल मेरा नहीं नहीं सवाल वस्तुओं का नहीं है कि वस्तुएं किसी को पकड़ लेती सवाल आदमी के रुख आदमी के ढंग एटीट्यूड उसकी सोचने की विधि और जीवन की व्यवस्था का है? वो कैसे जी रहा है इससे सब निर्भर करता है अगर वो वस्तुओं की चाह से भरा है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो वस्तु महल है या लंगोटी अगर वो वस्तुओं की चाह से नहीं भरा है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता पास में लंगोटी है या महल आदमी ही अपने ही कारणों से गुलाम होता है और आदमी ही इन्हीं कारणों को तोड़कर मुक्त भी हो जाता है